श्री श्रीरामकृष्णकथा ष्ठ परेद सर्वर्मा पर मेक शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षा महाश्रुचादाध्यायतम श्लोक ब्रह्मेस कृष्टधर्म पापवादः। ब्राह्मथा पापवादरामकृष्ण ब्राह्मक्ता मनसव बद्ध मनसव मुक्त अहम एव वर्ते अरन्ये एव वा को मे बंध अहम ईससन्ता राजाधिराजकुम क पुनर्मा बी यात यदि आशीर्वेषण दृश्य से नास्ती विषमी दृढ़ शप्ये विषम विलीये से तथा नहम संजायते मुक्त एव वचन दृढ़य अथ सब पूर्वकमकृष्ण बाईबिलशोर सेश्वास है शिष्टभक्ता पुस्तक क्नचिदत्त अहम पटिस्तम अवदम तवल साम्रेड पाप पापमी केशव प्रति युष्माक ब्राह्मी कवल पापमी यो जन बद्द बद्दोहमे वारं ब्रूते स मूढ़ो बद्धवेट रात्रिव दिवस दिवं। अहम पापी अहम पापी कौती सरना एं विश्वास सैन कि तम कृति मेदानीमी पाप सैन मम पुनः किं पापम मम पुनः किं बंधन कृष्णकिशोर परम हिंदु सदाचारिष्ठ ब्राह्मण स वृंदावनम आगत एक जल एक कूप समीपम गत्वा गश्यत कशन जनो मानो तम वदत अरे ऐक घटी मत वो मह्यम दात शक्नो तेन जगदे प्रभुमहोदय अहम लघुजाति चर्मकारशोर अचिकथत तं ब्रूहि शिवेति तहि इदान जलम उत्तोल भगवन्ना गुणकीर्तन में मनुष्य शरीर मनसर्व शुद्ध कवल पाप तथा नरक वचन सकल किम सक्रूहि यद्या कर्म करते न पुनः कन्ना च विश्वासम आधत्स्व श्री प्रभु प्रेमोन्मत्त सन्ना महात्मम गाया अहम दुर्गा दुर्गे वदन मतर्यदी म्रििए अनमीम न तारयसी कथम तद्यास्यते हे शंक अहम मविधे कवल भक्ति याचित पुष्परें गृही मादपदमेंवेदय अवदम्मा गृहाई तव पाप गृहावण्यम मह्यं शुद्ध भक्ति देहावान तव ज्ञानमें मह्यम शुद्धा भक्ति देही गृहा तब शुचि गृहावा शुचि मह्यम शुद्धा भक्ति देह गृहाव धर्म गृहाणतवा मह्यम शुद्धा भक्ति देह ब्रह्मक्ता प्रति एक राम प्रसाद गान शुणु एहि मनो भ्रमित जाहि काली मूले रे चतुषा आचिन्त प्राप्त प्रवृत्ति नृवृत्ति जाए तय नृवृत्ति सहेश अरे विवेकाख्य पुत्र तत्व तम रक्ष सुच्य चादाय दिव्य गेहे सदा शयष्यसे यदा दपत्न्यो प्रणय सैन तदा श्याम मातर प्राप्त अविद्याौ तौ मतरौ विताड़िष्यसी यदि मोहगरते आकर्षति धैर्यस्थूण अवलब स्थासी धर्म द्वावज तुक्षम बद्वा यदि निषेध न गणय तदा ज्ञाशिना बलिदासी प्रथम भार्ता प्रथम भार्या सूरत प्रबोधयी यदि न गणय प्रबोधम ज्ञान सिंधौ मज्ज्यसी प्रसाद वह स्याचे काल सकृयाथार्य सोपपत्तिक्यसी कि वस् आजादात्र अत्युत मन सै संसारे ईश्वरलाभ कथम न सैत जनक मायावरणम। मयावरण नोक्तम तदीय पदप्दमें भक्तिलाभे सती संसारों हर्ष कुटीरम अहम राशनाकर्म हर्षसंभनको राज महातेजा ती वासीुटि तेन ही इतस्त उभक्ष पीत पयसो भाण सम हाष्यम ब्राह्मनक गृहस्थस निर्जनवासस्थ विवेक परम सहसा जनक राज भवि न शक्य जनका विजने तपस्त संसारे स्थित एक, एक निर्जनवास करीय संसारा बहिरेकाक यदि भगवत क्या क्रि शे तदपी वर कि अवसर प्राप्य एक अभी विजने तचित यदि कर्म शक्य तदप्वर पुत्र कलत्र कृते अस्त्र ईश्वर कृते क्रंद्रूहि निर्जन स्थित अंतरा अंतरा भगवत कृते साधन कर्तव्य संसाराभ्य कर्मध्ये स्थि प्रथम्थाया मन स्थैर्य बहु प्रत्यूह प्रादुर्भवती पादर्गी वृक्षो यदा शिशुस्तिष वेष्टनी न दीये चेत छागगो भक्षति प्रथम थानी सुदृढ़ूल सती पुनर्वेष्टनी नपेक्षती मूल हस्तिबंधे कि विकारे विकार रोगी तत्को उत्कुंभ तिलिश्च यदि विकारगिण आग्यम कर्मचार स्थान्युतितव्या संसारजीविकारगी विषय उदुंभ विषयभगतृष्णा जलतृष्णा मात्रत एव मुखे रस श्रुति नापेक्षते एता योशिस संगह अतो समीपाननमेक्षता दृश्य वस्वी गृहेस्टिंग अर्जन चिकित्सापेक्षितावेकवैराग्य लग संकम सचरणीय संसाराब काम क्रोधादी कभीरा सी हरिद्राभ्यक्तर नीरावता कृते मकर न सैत्वेक हरिद्र सदसद्विचारो नाम विवेक ईश्वर एवं सन्वस्तु अव असत्म दिवस्थ इतं बोधस्तःवरेराग तस्कर्षण प्रीति गोपीनावर्षण आसी गानमेक शुणु उपायस्त ईश्वरोगोपीनाव आकर्षण स्नेहो व मन से ध्वनिता तद्ने मै तो गमनम उपेक्षि न गस्यते श्या पथे दंडास्ती युष्माग्यंश्यत ब्रूतभो युष्माक श्याम आलापम मम तो श्याम्त्य सखी युष्माक वेणुध्वनि उपकरणं, वंशी मम स्वनति अतिहृद श्याम वेणु निनदतीधे तां बिना कुंजम अपस्त्री श्री प्रभु अश्रुपूर्णय गाया केशवादिभक्तादे राधा नवा एता राधाकृष्ण स्वीकुत न वास्वत एक भगवत्ते कुत एकदी व्याकुलता सत्व स ल